लोक संख्या सात से नाना नापुराण निगम आगमसम यमाणे निगदिता क्वचिदी शांता तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवंधम मति मंजुल महाकोती जोसुवित हो गणनायकदन करहुअन हो ग्रह सोई बुद्धिरास शुभगुण सदन मुक हो पंगु चढ़ई गिरी बरगन जासु कृपा सु दयाल द्रबहु सकल कलिमलदन नीलसरो श्याम तरुणयरुण वारी जनयन करहुस मम उधाम सदा क्षीर सागर शयन ंदुशमे उमण करुणायन जाई दीन परने कृपा मरदनमयन बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज रवि रविकरण कर राम चंद्र की है पवन स्वी जयत तो तो की है पिछले छः श्लोकों में मंगलाचरण हो गया उसमें सरस्वती देवी की वंदना हो गई गणेश जी की वंदना हो गई पार्वती जी की भगवान शंकर जी की वंदना हो गई उसके बाद फिर ये जो भगवान की कथा कहने और सुनने वाले वाल्मीकि मुनि की उनकी वंदना हो गई हनुमान जी की वंदना हो गई और उसके बाद फिर सीता जी और भगवान राम की भी वंदना हो गई उनकी वंदना करते हुए ये भी दिखा दिया कि परब्रम्ह परमात्मा भगवान राम क्या हैं सीता जी उनकी शक्ति क्या है और ये जो अन्य देवता हैं शंकर जी हैं पार्वती हैं उनका तात्पर्य क्या है ये सब अपने अंदर भावात्मक शक्तियाँ हैं <kuh> अपने अंदर श्रद्धा है विश्वास है परमात्मा का ज्ञान है ये सब अपने अंदर है उनको भावों को व्यक्त करने वाली वाणी है सदगुण हैं ये सब देवी शक्तियाँ हैं सब देवता हैं ये सब देवता हैं देवी हैं <kuh> ये सब शक्तियाँ जो दो अपने अंदर व्यस्त रूप में जैसे विद्यमान हैं ऐसे ही समस्त रूप में भी हैं इनकी वंदना करने के माने इनका आवाहन करना है इनको वंदना करते हैं इनका स्मरण आता है और ईसा हमारे हृदय में आकर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं इसलिए उनकी वंदना करते हैं वंदना करते ही तदभाव भावित हो जाना चाहिए वही भाव अपने अंदर जागृत हो ये तात्पर्य वंदना का उस प्रकार का भाव हृदय में जागृत होने पर हृदय शुद्ध होता है शांति प्राप्त होती है सुखानुभूति होती है यह यह क्रम है इस प्रकार से स्वभावता इस प्रकार की घटना अपने अंदर घटती है उसको अपने आप अपने अंदर देखें अनुभव करें और उस उदात्त भाव में उच्च गुणों में स्थित रह करके उच्च ज्ञान में स्थित रह करके जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद का भी अनुभव करने का अभ्यास करें अब यहाँ से सातवें श्लोक इस से इसमें ग्रंथ का प्रयोजन बताते हैं ये रामचरित की रचना क्यों की इसका प्रयोजन यहाँ इस स्पष्ट रूप से बताते हैं और ये भी कहते हैं कि ये रचना जो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास कहते हैं ये कोई हमारे मन की कल्पना नहीं है बैठे ठाले हमने इस प्रकार से कह दी हो ये बहुत प्राचीन काल से अपने शास्त्रों के अनुसार जो कथा चली आ रही है उसी कथा का हम वर्णन करते हैं इसलिए कहते है नाना पुराण नाना पुराण मैंने बहुत से पुराण और निगम मन आगम मन शास्त्र सम्मतम इन सब में जो कुछ भी इन शास्त्रों में जो कुछ है उसके सम्मत माने उसी का अंश मन उसके विपरीत कहीं कोई बात नहीं कही गई इस रामचैत मानस में उन्हीं का वर्णन हमने किया है यदि रामायण निगदितम और रामायण में भी जो कुछ कहा गया है रामायण माने वाल्मीकि रामायण को रामायण कहते हैं तुलसीदास के रामायण को रामचैत कहते हैं तो जहाँ तुलसीदास तो जी ने अपनी रामायण का नाम लिया है वहाँ तो बोला है वाल्मीकि रामायण जहाँ आया है नाम वहाँ उसके लिए रामायण बोला है आगे चल करके फिर वाल्मीकि जी की वंदना जहाँ होगी वहाँ पर रामायण शब्द ही प्रयोग किया है तो इसलिए कहते यद रामायण निगदितम और रामायण में जो कुछ भी निगदितम जो कुछ भी वर्णन किया गया कहा गया है वो सब और कुछ धन्य तो भी और उसके अतिरिक्त जो अन्यत्र भी जहाँ कहीं जो कुछ भी है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है मैंने इस प्रकार से सर्वत्र सार संग्रह किया गया इतना विशाल साहित्य है उन सबका साहित्य को समझने की और उसका सार निकालने की कोशिश की गई है और वो सब रामचरितमानस में दिया गया है कुछ दन टोपी के संबंध में भी कई प्रकार के विचार हैं मैंने और भी बहुत से और साहित्य है जिससे भी जो उपयोगी मिला है वो सब ले लिया गया है वो कुछ धन्य तोपी भी कुछ लोगों का मत ये है कि कुछ दंड तो भी मैंने कुछ और भी उसका तात्पर्य वो स्वामी तुलसीदास जी का भी अपना अनुभव है मैंने वक्ता में केवल इतने ही नहीं कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ उसी को टेप कार्ड की तरह बोल दे वक्ता का काम का इतना ही नहीं है वक्ता ने जो कुछ उसको सीखा समझा है उसके जीवन में जो कुछ उतरा है तो अपना अनुभव भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए ये बात सर्वमान्य है तो इसलिए यहाँ पर भी ये कि कुछ दंड तो के माने हैं जी अपने भावों की बात कहते हैं कि हमारा जो अनुभव है हमारी बुद्धि जहां तक गई है वो भी हम उसका भी वर्णन में सम्मिलित कर दिया है तो ये सब तो संग्रह है किस प्रकार से रामचरितमानस एक प्रकार से समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है नाना प्राण पुराण के अंतर्गत आ जाते हैं अठारह पुराण अठारह पुराण पहले कहना चाहिए वेद वेद सबसे आदि ग्रंथ जो है हमारे जो है वेद हैं ऋग्वेद सामवेद वेदेदर वेद ये हमारे जो है बहुत सबसे आद्यतम माने जो ग्रंथ हैं बल्कि विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन जो साहित्य आध्यात्मिक धार्मिक साहित्य है वो यही वेद ही है ये वेद जो है, है अध्यात्म विद्या के ग्रंथ हैं उन वेदों में जो कुछ कर्मकांड उपासना ज्ञान ये सब जो कुछ उसमें वर्णन है वो स्वामी जी कहते हैं उसमें से सबका सार वहां से वेदों से लिया चार वेद हैं फिर चार उपवेद भी हैं उनका भी उसमें सार लिया गया छह शास्त्र रहे उनका भी इसमें सार लिया गया फिर अठारह पुराण हैं अठारह पुराणों में से भागवत पुराण बहुत प्रसिद्ध है ये है सब लोग जानते हैं श्रीमद भागवत भागवत महापुराण है उसके अलावा फिर और देवी भागवत प्राण है शिव शिवप्राण है पूर्वपुराण है पद्म पुराण है मत्स्य प्राण है बारह प्राण है ये द्रवपुराण है इस प्रकार से अठारह पुराण सब मिलाकर के हैं, इस सब अठारो प्राणों में जगह जगह उसी परमात्मा की महिमा गई गई है अनेक प्रकार के प्राणों में भी अनेक प्रकार के अवतारों का वर्णन है मनमंत्रों من का वर्णन है राजाओं की कथाओं का भी वर्णन है जिन लोगों ने इनमें जो अध्यात्म साधना करते रहे धर्म के मार्ग पर चलते रहे उनकी कथा है बीच बीच में कोई कोई लोग अधर्मी राजा भी आ गए हैं उनका किस प्रकार से विनाश हुआ है उनकी भी कथाएं उन प्राणों में हैं। तो प्राणों में वो जो अध्यात्म साथ, साथ सिद्धांत है उन सबको मानव कथाओं के द्वारा उनमें दर्शन करके की कि किस प्रकार से कस जीवन जिया तो क्या परिणाम हुआ ये सब कथाओं में दिखा दिया गया तो प्राण जो है उसमें समय और फिर इसके अतिरिक्त प्राणों में सभी प्राणों में लगभग भगवान की कथाएं भी हैं। भगवान श्री राम जी की कथा इनके अवतार अवतार और लीला की कथाएं जगह जगह बहुत सब जगह है जैसे भागवत में भी यदि भागवत ग्रंथ भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं की प्रधानता तो में है लेकिन तो भी दसवें स्क में भगवान की कथाएं जो है भगवान श्री राम जी की अवतार का वर्णन में उनकी भी कथाएं उनमें कही गई संक्षेप में सही लेकिन है उसमें भी ऐसी पद्म पुराण में भी कथाएं भगवान की कथा जो है पद्म पुराण में काफी विस्तार से भगवान राम की कथाएं ऐसे अन्य पुराणों में भी सब कथाएं आई है तो ये सब जो कथाओं का सबका संग्रह करके तब गो ने यहाँ लिखा है अगर एक रामायण केवल वाल्मीकि रामायण लें उसी से देखें तो इसमें अंतर मिल जाएगा वाल्मीकि रामायण में कुछ कहा गया तुलसीदास ने कुछ कहा गया तो इसका कारण क्या है तो कहते हैं दूसरे प्राणों में जो वर्णन है वहाँ से हमने ले लिया इसलिए कोई कथा कही कि जहाँ तुलसीदास जी को जो कथा जहाँ की पसंद आई प्रिय लगी और जिस प्रकार से कही गई है उस प्रकार से वहाँ से उन्होंने ले ली है और फिर तुलसीदास जी ने अपने भावों के साथ में उसको रखा है प्रस्तुत करने का ढंग जो है तुलसीदास जी का अपना है अगर ये कहा जाए कुशदन तो भी तो ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं की सब स्थानों के स्थान जहाँ कहीं से कुछ लिया वो सबका अनुवाद मात्र कर दिया हो ऐसा नहीं है उन्होंने उसको अपने ढंग से उसको प्रस्तुत किया है गोस्वामी जी जो है वो हो मर्यादा के रक्षक हैं अनुशासन गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा प्रिय है इसलिए जहाँ कहीं भी जो कथाएं उन्होंने वर्णन की हैं उन कथाओं में अनुशासन और मर्यादा का बहुत ध्यान रखा है वाल्मीकि रामायण में जहा कथा आती है कि लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ के लिए कुछ कठोर वचन बोल दिए तो वहां क्या बोल दिए तो वहां वाल्मीकि ने लिख भी दिया लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि ना ऐसे नहीं होता कठोर वचन बोल दिए तो इतनी बात ठीक है कह दो कि लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कुछ दशरथ जी को कह दिए लेकिन उन कटवचनों का उल्लेख नहीं करना चाहिए ये मर्यादा के बाहर की बात है अब देखो उन्होंने एक सीमा बांध रखी है उसके भीतर ही होना चाहिए वो क्या क्या बोल गए लक्ष्मण जी ये नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो अनुचित अनुचित था जो इस प्रकार के कार्य होते हैं उनको फिर उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए तो तुलसीदास जी ने फिर नहीं कहा कि क्या क्या लक्ष्मण बोल गए उनके महाराज दस्य के लिए पिता के लिए तो ये इस प्रकार की जो है काट तुलसीदास जी ने अपने हिसाब से की है जिससे कि मर्यादा की अनुशासन की इनकी सबकी रक्षा अच्छा हो सके सब एक सीमा में रहें एक अनुशासन में रहें समाज अनुशासन से धर्म जो है अनुशासन और मर्यादा इसके लिए बहुत जोर देता है कि समाज में सब लोग अपने अपने स्थान पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करें और अनुशासित रहें कुछ शंखल हो मनमानी न करें अधर्म में प्रवृत्ति न हो और जो सभ्यता है संस्कृति है उसको मेंटेन रखें रखें बनाए रखे। वो संस्कृत के अनुसार सभ्यता के अनुसार जीवन जीए अब ये नहीं कि क्या जीवन अब बढ़ते बढते संसार में संस्कृत का इतना विकास हो गया लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति तो संस्कृत और सभ्यता को स्वीकार न करे गाली गलोज इत्यादि की बातें करे या और, और दूसरे प्रकार के सभ्यता का आचरण करे तो फिर वो व्यक्ति क्या है पशु है निंदनी है शास्त्र उस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को सीधी लाइन पर आना चाहिए जो सदाचार का मार्ग है जो सभ्यता का संस्कृति का मार्ग है उसे सीखना चाहिए इसके लिए फिर आवश्यकता पड़ता है प्रशिक्षण की तो माता पिता इसको सबको सीखें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं ये मर्यादाएँ कि किस प्रकार से उठना बैठना चाहिए बोलना चालना कैसे करना चाहिए व्यवहार कैसा करना चाहिए ये सब उनको सिखाना सीखते सीखते सीखते सीखते जब आवे तब उनको स्थिति इस प्रकार रामचर मानस में भी दिखाया कि जहाँ पर मर्यादा पालन नहीं की गई अनुशासन पालन नहीं किया गया उन परिवारों में विनाश हुआ और जहां पर मर्यादा का पालन किया गया जहां पर सभ्यता रखी गई संस्कृति की रक्षा की गई उन परिवारों में वहां देखते हैं कि उनका विकास हुआ उनका कल्याण हुआ वहां विनाश नहीं होता है बल्कि विकास होता है ये सब अयोध्या का परिवार देखो जनकपुर का परिवार देखो ये सब विकसित होते हैं प्रशंसनीय होते हैं रावण का परिवार देखो किसकंदा नगरी में बालो सुग्रीव का देखो अब देखते है कि वहां जिस प्रकार के कहा वहां कैसे विनाश वहां होता है और कैसे यहाँ पर कैसे इनका विनाश नहीं होता रखा होती है तो अगर चाहते हैं कि हमारा विकास हो शांति हो सुख हो तो करिए ये सब नियम मर्यादाएं पालन करनी पड़ती हैं उस सीमा में रहते हैं तो तो सब कल्याण बना रहता है मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो फिर विनाश होता है दुख होता है यही शास्त्र का उद्देश्य है तो ये सब तुलसीदास जी ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया और संभवता कुछ गण्य तो तात्पर्य यही है अब ये कहते हैं ये तो हुआ हमसे मानस का में जो वर्णन हुआ उसका विषय वस्तु कहाँ से ली गई वो हो गया अब कहते हैं ये लिखा क्यों गया स्वांता सुखाए तुलसी तुलसीदास जी कहते है ये स्वान्ता ये तुलसीदास जी के अपना अपने ही सुख के लिए स्व अपने ही अंतरतन के सुख के लिए अब देखो अंधा सुख है एक बाहि सुख है तो लौकिक लोग तो बाहि सुख पूरा करते हैं कि विषय में मिले भोग सामग्री मिले उनका भोग हम भोगें स्वादिष्ट में खाएं पिए पहने इस प्रकार के जो है ये विषय भोगों को भोगते रहते हैं उन्हीं में लिप्त रहते हैं लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ज्ञानी व्यक्ति समझदार व्यक्ति जो है वो उन विषयों को दुख रूप ही समझते हैं सुखदायी नहीं दुखदाई समझते हैं और सुख दूते हैं अपने अंदर वास्तविक सुख जो है अपने अपने हृदय में है अपने अंतरतन में जो सुख है उसी सुख को ढूंढते हैं तुलसी तो राशि कहते हैं हम भी अपने अंदर के सुख को ढूंढते हैं और वही सुख हमारे अंदर जागृत हो उपलब्ध हो इसलिए इस रामचरित मानस की रचना की शांता सुख है तो इससे तात्पर्य यह भी कि जो लोग इसको पढ़ेंगे उनको भी सुख प्राप्त होगा लेकिन वो सुख ऐसा नहीं कि उनको बहुत धन वैभव प्राप्त हो जाएगा सामग्री बहुत मिल जाएगी विषय सुख बहुत मिल जाएंगे ये नहीं प्राप्त कराएगा सुख प्राप्त होगा लेकिन आंतरिक सुख प्राप्त होगा अपने हृदय में ही सुख मिलेगा जैसे तुलसीदास जी को मिला वैसे इस के अध्ययन करने वालों को मिलेगा शांता सुखाय तुलसी रघुदाथ गाथा भाषा निबंधन कहते भगवान श्री राम जी की गुण गाथा का इसमें वर्णन भगवान श्री राम जी की गुण गाथा कहने से सुनने से अपने हृदय में छिपा हुआ आनंद प्रकट हो जाता है आनंदानुभूति होने लगती है इसलिए रघुनाथ गाथा हम सुनाते हैं लेकिन रघुनाथ गाथा तो बहुत लोगों ने सुनाई है इतने पुराणों का नाम दे गए वेदों का नाम दे दिया तंत्र साध इत्यादि का नाम आगम शास्त्र जो है उसका भी नाम ले दिया उन सब ग्रंथों में ये भगवान की गाथा तो पहले ही कही गई है अब क्यों कहते हैं तो कहते हैं अब कहते हैं भाषा निबंध हम अब हम भाषा में निबंध करते हैं उसका <सलीग> भाषा का मानी हिंदी भाषा अवधी भाषा में उस भाषा में लिखते हैं <सलीग> दुलसीदास ने जब यह ग्रंथ लिखा उस समय हिंदी भाषा को भाषा बोलते हैं संस्कृत कोई भाषा छोड़ा है लोग बाग बोलते संस्कृत है संस्कृत तो देववाणी है भाषा थोड़ा भाषा क्या है भाषा तो हिंदी भाषा है भाषा मैंने जो बोलचाल की भाषा है जो हम सब लोग बोलते हैं उसको कहते हैं भाषा इसलिए एक दो ना का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच तो का भाषा का संस्कृत के माने क्या हो गया भाषा के माने हिंदी भाषा ये भाषा है और का संस्कृत संस्कृत मैंने संस्कृत कोई भाषा थोड़ा है का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच सच्चा प्रेम चाहिए ऐसे ही कहते कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने भाषा में इसका वर्णन किया ये किसी ने नहीं किया था सब हमने किया तुलसीदास जी के समय में ही एक और कवि थे केशव दास जी वो तो केशव दास भी भगवान की गुरुगाथा लिख रहे थे रामचंद्रिका उनकी पुस्तक का नाम रामचंद्रिका भगवान राम के काश चंद्रिका तो रामचंद्रिका की के रचना केशव दास ने की लेकिन केशव दास जी का ध्यान भगवान की गुणगाथा की तरफ कम भाषा की तरफ ज्यादा था छंद अलंकार की तरफ ज्यादा था तो देखो जिसका ध्यान जिधर की तरफ होता है और जो भाव जिसका प्रधान होता है उसको वही फल मिलता है केशव दास जी बाद में प्रसिद्ध हुए कवि तो केशवदास हो गए और कठिन काव्य के प्रेत भी प्रसिद्ध हो गए कठिन काव्य के प्रेत केशवदास लेकिन भगवान के भक्त नहीं कहलाए केशव दास इतनी गो गाथा उनकी लिखी लेकिन तुलसीदास जी जैसा भक्त संत उनमें केशवदास में ने तो नहीं दिखाई दिया भक्ति उनमें नहीं दिखाई दी अब दोनों की तुलना करो तो पता लगे कि देखो रामचंद्र का इतनी प्रसिद्ध समाज में क्यों नहीं हुई और तुलसीदास जी की रामचरितमानस समाज में इतनी प्रचलित क्यों हो गई दोनों में क्या अंतर है तो देखेंगे उसमें जो है ये रामचरित मानस है उसमें इसमें, इसमें भी साहित्य सब है इसमें भी भाषा अलंकार वगैरह ये सब है लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फिर अलंकार ही अलंकार इकट्ठे करते रहो उनका चयन करते रहो और तो भाव उसमें जो है डोंग तो हो जाए ऐसा नहीं होने पाया इसलिए कहते हैं रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम और निबंध से तात्पर्य प्रबंध काव्य है ये ये प्रबंध काव्य एक, एक, काव्य दो प्रकार के होते हैं मुक्तक और प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य खंड काव्य और महाकाव्य दो प्रकार के होते हैं मुक्तक के मैंने जहां पर के अलग अलग गीत लिख दिए वो मुक्तक कहलाते हैं जैसे विनय पत्रिका मुक्तक है लेकिन ये जहां पर की ये प्रबंध काव्य है ये प्रबंध काव्य में कथा चलती है उसका क्रम एक चलता है एक छंद अपने आप में स्वतंत्र नहीं है उस छंद में आकर के आगे चल करके कथा निरंतर आगे बढ़ती जाती है तब वो प्रवंद प्रवंद वो वो और वो प्रबंध काव्य कहलाता है अब प्रबंध काव्य जो है वो भी दो प्रकार का हो गया खंडकाव्य और महाकाव्य खंड काव्य के माने एक खंड का वर्णन एक ही खंड जैसे एक स्थल का भगवान की इतनी गुण है उसमें कही कि किसी एक स्थल का वर्णन कर दिया जाए जैसे रामलला लला ने तुलसीदास ने लिखा पार्वती विवाह मंगल ये भी तुलसीदास ने लिखा तो ये जो ग्रंथ है ये तो ये क्या है उनमें समग्र पूरी कथा सबके सब नहीं आती है एक स्थान की एक घटना कह दी पार्वती मंगल पार्वती विवाह का वर्णन कर दिया तो बस विवाह विवाह का तो प्रबंध काव्य वो भी है लेकिन वो खंड काव्य है लेकिन रामचरितमानस जो है महाकाव्य है इसमें जो महाकाव्य की जितने गुण होते हैं वो सब इसमें विद्यमान है भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा से लेकर के राम राज्य तक की अंतिम कथा जितनी सब पूरी कथा इसमें सुनाई गई है इसलिए ये महाकाव्य है महाकाव्य फिर अनेक सर्गो में विभक्त होता है और फिर उनमें उस कथा का विभाजन किस प्रकार से होता है उसमें छंदों की योजना किस प्रकार से बनाई जाती है वो जो, जो जो नियम है वो सब नियम इस महाकाव्य में विद्यमान है इसलिए जब ये देखते हैं कि अपनी भारतीय साहित्य में कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो महाकाव्यों में शाम को पांडव पूर्ण रूप समग्र लक्षणों तो से युक्त महाकाव्य अगर कोई मिलता है तो रामचरित्र मिलता है रामचंद्र का महाकाव्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता दास स उसमें वो सब लक्षण महाकाव्य के लक्षण ही है ऐसी और भी कहीं देखें प्राचीन ग्रंथों में कहीं सब लक्षण महाकाव्य के नहीं आ पाए तो ये उनको देखते हैं कि ये इस प्रकार से रामचर मानस काव्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट ग्रंथ है निबंधन अति अतिमजुल आत्मोती अति मंजुल कहते हैं तुलसी कहते हैं मंजुल मैंने बहुत ही सुंदर सरस इसमें काव्य की रचना हुई काव्य में एक गुण होता है प्रसाद गुण प्रसाद गुण के माने जो पढ़ते जाओ और समझ में आता जाए और रस का संचार होता जाए तो तो वो काव्य अच्छा है प्रसाद गुण युक्त है लेकिन जिस काव्य को पढ़ने में एक लाइन पढ़ो तो उसमें शब्द ही नहीं समझ में उसमें जो अलंकार उत्पाने दी गई हो वो समझ में ना आवे डिक्शनरी देखनी पड़े उसका मीनिंग देखनी पड़े तब उसका पता चले तो उसके मायने उसमें प्रसाद गुण नहीं है और पहले जब उसमें प्रसाद गुण नहीं होता तो रस का संचार होने में बाधा पड़ती अगर कोई लेकर के कोई शब्द समझ ना आए डिक्शनरी देखने लगे जितनी देर डिक्शनरी देखेगा उतनी देर में जो उसका भाव उत्पन्न हुआ था खंडित होगा इसलिए ऐसा हो कि वो हो रस का संचार भी इसमें हो सके इसलिए कहते हैं अभी मंजुल मंजुल ग्रंथ ही कनौत के माने ये है जिसका के विस्तार हो कनौत के माने विस्तार कर तो ये सब विस्तार किया गया इसका सबका ये रचना की गई है विस्तृत रचना की गई है तो इस प्रकार का रामचित मानस ये है। इसमें तुलसीदास जी ने अपना नाम दे दिया ये कहने के लिए तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ की रचना की है तो मुख्य रूप से अपने ही मन को समझाने के लिए और अपने हृदय में ही आनंद की अनुभूति करने के लिए लिखा है अब ये कोई दूसरे पाठक लोग इसको पढ़ लें और पढ़ करके वही आनंद प्राप्त कर लें, तो ये उनका अपना सौभाग्य प्रारब्ध है लेकिन तुलसीदास जी ये नहीं कहते हैं, हम तुम्हारे लिए, लिए लिख रहे यानी किसी के पाठकों के लिए लिख रहे है। हैं ऐसे नहीं कहते हैं। हम तो अपने लिए लिख रहे हैं अपने मन को सुना रहे हैं <Deaf> ये तुलसीदास जी की विधान इस प्रकार है, तो सबसे बड़ी बात तुलसीदास जी के मत में ये है कि दुनिया को सिखाने के बजाय अपने मन को सिखाओ दुनिया को पढ़ाने के बजाय अपने मन को पढ़ाओ दुनिया को उपदेश देने के बजाय अपने मन को उपदेश दो तो ये कहे हमने अपने मन को तो उपदेश दे लिया तब दूसरे को उपदेश देते हैं तो तुलसीदास तो कहते हैं कि नहीं अभी मन को बहुत सिखाना है ये मन बहुत उपद्रव करता है इसको समझाते रहो इसको नियंत्रित करते रहो कभी कभी इसको दंड भी देते रहो कभी कभी इसे फुसलाते भी रहो कभी कभी इसे समझाते भी रहो हा? नाना प्रकार की जितनी युक्तियां हैं अपने ये सभी युक्तियों को अपने मन के साथ लगाए रहो हुँ? अगर मन मान गया और सीधे रास्ते पर आ गया तो समझो कि जीवन का कल्याण हो गया शांति है सुख है आनंद है इसलिए अपने मन को समझाने का विधान है सब अब आगे के पांच दोहों में पांच ही दोहे क्या सोठे हैं ये पांच इन पांच सोरठों में पांच देवताओं की वंदना करते हैं अब यहाँ तक तो संस्कृत का हो गया ये अब इसके बाद में हिंदी शुरू होती है अब तुलसीदास भाषा नहीं बंदना तो भाषा सुनो यहाँ तक तो संस्कृत हो गई अब आगे से भाषा में अब वो वंदना शुरू होती है यद्यपि गणेश जी इत्यादि के देवताओं की वंदना शंकर जी की वंदना संस्कृत में हो गई लेकिन हिंदी में फिर वंदना करते हैं लेकिन जो हिंदी में वंदना करते हैं वो संस्कृत की वंदना से कुछ भिन्नता भी रखती है नवीनता भी रखती है केवल अनुवाद मात्र नहीं है अब जो पहला सोठा है उसमें गणेश जी की वंदना है अब कहते हैं गणेश जी कहसे जो सुमरती सद जिन गणेश जी का स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है और गणेश जी क्या है गणनायक है गणनायक गणेश इसी लेकर आते हैं गणनायक गणेश के माने है हाथी करी के माने हाथी करीवर मन श्रेष्ठ हाथी करीवर भगन उनका जो मुख वो हो हाथी जैसा मुख उनका है भगन मन मुख हाथी जैसा मुख ऐसे जो गणेश जी हैं उनके लिए फिर आगे कहते हैं कि बुद्धिरास दूसरी पंथ में देखें वो गणेश जी बुद्धिरास ही है मैंने बड़े ही ज्ञान निधान है ज्ञान मान है और शुभ गुण सदन और समस्त गुणों के भंडार है अब देखो इसमें गणेश जी का निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों का वर्णन कर दिया गणेश जी की मूर्ति कैसी है ऐसा दिखा दिया जैसे पुरुषाकार रूप है उनका लेकिन चार हाथ हैं और हाथी का मुख है ये तो उनका सगुण रूप हो गया सगुण रूप में किसी आकार में गणेश जी का स्मरण करना चाहे तो ऐसे स्मरण कर की गणेश जी है उनका हाथी का सिर सूढ़ भी उनके एक दांत टूटा हुआ एक दांत सही है और चार हाथ, चार हाथ है उनके चारों हाथों में अंकुशुत्यादि वज्राद लिए हुए हैं और गणेश जी जो है वो जो उनको भावात्मक रूप जो गणेश जी का है वो ये है कि ज्ञान का भंडार है बुद्धि निधान है हाथी का सिर भी इसीलिए लगा हुआ प्रतीक है बुद्धि निधान होने का तो ये जो बुद्धि राश के माने है जो सद्बुद्धि का जो कोष है भंडार है उसी का नाम गणेश है वो बुद्धि जो मंगल बुद्धि है वो बुद्धि जो सन्मार्ग दिखाने वाली है सही निर्णय लेने वाली है सुंदर बुद्धि है उस सुंदर बुद्धि का ही नाम गणेश है उस सुंदर बुद्धि में परमात्मा विद्यमान है और गणेश जी पर भगवान के ही परमात्मा के ही रूप है वही परमात्मा जब के रूप में हमारे हृदय में व्यक्त हुआ तो उस सदबुद्धि में समझ लो कि परमात्मा ही आ गया है भी, जितने भी सद्गुण हैं वो तो सद्गुण सदगुण समझो कि गणेश जी के ही रूप है जिसमें सद्गुण आ गए उसके हृदय में गणेश जी मनो आ गए और गुण यही गण है गण गण के मे अब जैसे गणेश हैं शंकर जी के गण गण के मन सेवक उनकी सेना सेवक और सेना ये गण है ये तो जो गणों के नायक जो है वो गणेश हैं तो सद्गुण व्यक्ति में कब आते हैं जबकि व्यक्ति में आती है सदबुद्धि समस्त गुणों की नायक है श्रेष्ठ है और जब तक सदबुद्धि व्यक्ति में नहीं आएगी तो कोई गुण भी नहीं आ सकता दुर्गुण आते नहीं अब देखोगी सारी शिक्षा है अब शास्त्र देव इस प्रकार से ज्यादा विवेचन नहीं करता उसने बता दिया बस इस प्रकार से कि बस ऐसी समझ लो कि अगर चाहते हो कि हृदय में परमात्मा आवे और परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो परमात्मा का अपने हृदय में आनंद प्राप्त हो तो अपने अंदर में समस्त सद्गुण भी आने चाहिए और सद्गुण लाने के लिए अपने में सद्बुद्धि लानी चाहिए और सद्बुद्धि लाने के लिए क्या करना चाहिए कि परमात्मा का स्मरण करना चाहिए परमात्मा का स्मरण करते करते सद्बुद्धि आ गई सद्गुण आ गए तो सिद्धि आ गई हो गया व्यक्ति शुद्ध बस अज्ञात विद्या इतनी सरल सी सीधी सी बात है उसमें कोई कठिनाइयों की बात नहीं है और कोई बहुत बहुत उसके पीछे ऐसा छिपा हुआ कोई मर्म हो कोई कोई को पता नहीं चलता हो सो भी बात नहीं सब उजागर बात है सीधी सीधी सी इसलिए शास्त्री कहते हैं कि सदबुद्धिमान बनो परमात्मा का स्मरण करो सद्बुद्धि लाओ और अपने अंदर सदगुण अर्जित करो जब सद्बुद्धि सदगुण आ जाएंगे तो मर्यादा क्या उसी में आ जाएगी संयम उसी में आ जाएगा सन्मार्ग उसी में आ जाएगा धर्म का आचरण उसी में आ जाएगा सदाचार सब उसी में सम्मिलित आ जाएगा ये सब सदगुणों के अंतर्गत ही सब आ तो जिस व्यक्ति में ये सब आ गया वो व्यक्ति बस महान बन गया आनंद में बन गया पूजनीय हो गया स्वयं अपने आप में आनंदित बन गया ये सब व्यक्ति की अपनी महिमा अपने अंदर गुण है तो करोग्रह अनुग्रह ही उन गणेश शंकर जी कहते हैं कि करोग अनुग्रह सो वो हमारे ऊपर अनुग्रह करें अनुग्रह करने के माने क्या हुआ कि हमारे अंदर भी सदगुण आ जाए हमारे अंदर भी सदबुद्धि आ जाए हम जो है वो सूर्य जो है वो हो इन गुणों से युक्त तो बन हमारे हृदय में शांति आनंद सुखानुभूति होने लगे सब प्रकार से मंगल प्राप्त हो कल्याण हो ये चाहने लगते हैं इस प्रकार के इसी का तात्पर्य है कि कर्म अनुग्रह सो हमारे ऊपर अनुग्रह करें कृपा करें ये तो इस इस सोठे के अनुसार इस प्रकार का अर्थ हो गया बाकी जो है कुछ ये गणनायक कैसे बन गए गणेश जी का जन्म कैसे हुआ ये सब प्राणों में कथाएं आती है उसमें <coughs> तो शिवपुराण में पद्म पुराण में और पुराणों में कथाएं आती हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ <coughs> प्राणों में इस प्रकार से आता है <coughs> कि गणेश जी का जन्म पार्वती जी के संकल्प से हुआ <coughs> गणेश जी के बड़े भाई छे शनानन, स्वामी कार्तिकीय उनके बड़े भाई वो तो बड़े भाई तो पहले दादा हो गए और ये शंकर जी भी और शंकर जी के कैलाश पर्वत पर अनेक गण भी थे वे शंकर जी के गण शंकर जी की रक्षा करें शंकर जी की सेवा कार्य करें ऐसे बहुत से गण भी थे उनके लेकिन ये सब गण जितने थे शंकर जी की सेवा में रहते थे उनकी ड्यूटी में और ये पार्वती जी की वो प्रवाह करते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे तो पार्वती जी की सखिया कुश्ती ललिता इत्यादि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा पार्वती से कि ये सब गण जो है आपकी तरफ ध्यान नहीं देते कोई आपकी भी रक्षा के लिए आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपका सेवक भी तो कोई होना चाहिए तो उसकी बात को पार्वती ने स्वीकार कर लिया मान लिया और फिर उन्होंने अपने संकल्प से गणेश जी की उत्पत्ति की एक पुषाकार रूप बना दिया अब गणेश जी की जब उत्पत्ति हुई तो जैसे मनुष्य होता है मनुष्य का आकार शरीर हाथ पैर सिर जैसा होता है वैसे ही था उस समय हाथी का शरण के नहीं हजब पैदा हुए है ये पैदा कब हुए भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थ चौथ को गणेश चौथ उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन गणेश चौथ होती है उसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ गणेश जी का जन्म हो गया जन्म हुआ तो गणेश बड़े हुए बड़े हुए तो उन्होंने पार्वती से पूछा कहा कि कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं बताइए हमको क्या आज्ञा है तो पार्वती ने कहा कि तुम जो है हम द्वारपाल का काम करो द्वार पर रहो और तो जो हम काम बतावे उस काम को करो तो द्वार की अच्छा पर वो रहने लगे एक बार शंकर जी जो है जहां पार्वती जी जिस कमरे में भवन में रहती तो शंकर जी आए तो पार्वती जी ने कह रखा था गणेश जी के कोई आने ना पा रहे यहां अंदर और शंकर जी आ गए शंकर जी आ गए तो शंकर तो तो जी को रोक दिया मानो गणेश जी ने क्या यही अंदर नहीं आ सकते मना ही रहे अब बस वहीं से झंझट शुरू हो शंकर जी ने रोक दिया शंकर जी ने कहा नहीं नहीं हमको कोई नहीं रोक सकता हम तो अंदर जाते ही तो है उन्होंने कहा जब तक हम यहाँ पर हमको आदेश नहीं मिलेगा अंदर जाने के लिए तब तक हम जाने नहीं देंगे तो शंकर जी के गणों के साथ में थे शंकर जी के ग्रहण क्यों से कह दिया शंकर जी ने कि देखो इसको हटाओ ये क्यों पीछे तो गणों ने जाकर समझाया गणेश जी को कि तुम क्यों मान जाओ शंकर को रोक नहीं सकता तो जाएंगे अंदर तुम बेकार में झगड़ा कर रहे हो गणेश जी ने कहा नहीं भाई हम नहीं जाने देंगे हम अपनी ड्यूटी पर आएंगे चाहे जीवे चाहे मरे लेकिन हम तुमको जाने नहीं देंगे तब तो गणों ने फिर युद्ध करना शुरू किया शंकर जी ने संकेत किया तो शंकर जी के गण और गणेश जी इन दोनों की दोनों का लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई शुरू हो गई खूब लड़ाई हुई और जितने शंकर जी के गण थे उन सबको घायल कर दिया सबको बेहोश कर दिया और सब धराशाई हो गए गणेश जी से इतने गण कुछ कोई भी शंकर जी से कोई गणेश जी से कोई नहीं जीत पायाबिये शंकर जी को यह लगा कि ये क्या बात हो गई इस प्रकार से ये तो हमारे गण सब हार गए तो शंकर जी ने इनका गणेश जी का सिर काट दिया सिर अलग हो गया तब तक जो ये मालूम हुआ पार्वती जी को भी मालूम हुआ कि इस, इस प्रकार की घटना हो गई तो पार्वती जी की तरह से ने गणेश नज ने कितने और गण पैदा कर दिए और उन सब ग्रहणों को भेजा कि जाकर गणेश जी की तरफ से युद्ध जाकर, जाकर उनको बचाओ तो तमाम आकर के इस प्रकार इस पार्वती जी के गण और शंकर जी के गण इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई आखिरकार फिर ब्रह्मा जी आए उन्होंने दोनों तरफ को समझाया अरे कहा ये घर की लड़ाई आपस में क्यों लड़ते हो इस प्रकार से उनको सबको समझाया तब ब्रह्मा जी ने समझाया तो ब्रह्मा जी के माने नहीं माने तो विष्णु भगवान भी आए नारद जी भी आए सब लोगों ने आकर ये समझाया तब पा आपस में फिर सुलह हुई।, हुई तो किस बात पर हुई पार्वती जी ने कहा कि अच्छा गणेश का सिर जो है काट दिया है उसको जोड़ो पहले और गणेश जी को सब देवताओं में से अंग्र सबसे प्रथम पूंजनी मानो तब तो लड़ाई बंद तो शंकर जी को इस बात को मान लिया उसके बाद में शंकर जी ने कहा कि अच्छा भाई इनके सिर के ऊपर अब ये सिर कट गया गया, दूसरा सिर लाओ ताजा सिर लाओ कोई इनके सिर के ऊपर लगाओ तो फिर इनका जुड़ जाएगा। तो कहा उत्तर दिशा में जाओ वहा जहाँ कहीं जो कोई भी मिले उसका सिर काट करके लाओ और इनके ऊपर लगाओ सिर तो जब गए उधर की तरफ तो हाथी मिल गया तो लोग बाग उस हाथी का सिर काट लाए और वो काट करके गणेश जी के इनके सिर के ऊपर के ऊपर लगा दिया गया, आ, तो वो गया। तो अब गणेश जी का सिर वो मनुष्य आकार के हाथी के आकार का हो गया और उस हाथी का जिसका सिर काट के लाए थे तो उसका एक दांत टूटा हुआ था तो तब से गणेश जी का भी एक ही दांत है एक दांत नहीं एक दम दम कहलाते है तो ये तो सब पौराणिक कथाएं इस प्रकार की हैं किस प्रकार की सब कथा हुई तो जिनको पुराण में रुचि हो वो तो ये सब कथाएं सुनते हैं बड़ी मनोरंजक लगती है लोगों को कुछ लोगों को लेकिन वैसे इसके पीछे सब पौराणिक कथाओं के पीछे कोई न कोई एक भावना रहती है उसमें कि किस प्रकार से गणेश जी क्या हैं कैसे शक्तिशाली है समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं ज्ञान है बुद्धिमान है एक दंत भी इस बात की सूचना देता है गणेश जी जो वो हो एक परमात्मा स्वरूप जो एक अद्वितीय परमात्मा है वही परमात्मा स्वरूप ही है इसलिए एक दंत है हाथी का सिर है हाथी सब प्राणियों और प्राणियों और पशुओं में ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है इसलिए बुद्धिमत्ता के भी सूचक बुद्धि निधान है इसलिए उनका मस्तक भी सिर जो है हाथी का सिर हो तो पौराणिक कथाएं तो बच्चों की मनोरंजक कहानियों जैसी है उन बात को छोड़े और यदि समझ आए तो अपने हृदय में देखना चाहिए जो सद्बुद्धि है परमात्मा के कारण से सद्बुद्धि उत्पन्न होती है वही गणेश है और जितनी अन्य वृत्तिया हैं जितने सद्गुण हैं है, सदाचार हैं उदारता क्षमा करुणा प्रेम इत्यादि जितने भी ये वृत्तियां हैं इन सब वृतियों की जो प्रधान वृत्ति है वो सदबुद्धि है विवेक बुद्धि है बस उसी ये सत्य सब जिसके के अंदर आ गए बस वो समझो उसको सब प्रकार के कल्याण है शिव है आनंद दूसरे सोठे में जो है वो हो। आता है ये है अब ये पता नहीं चलता कि किस देवता का इसमें जो है ये है पूजन किया गया वंदना की गई है मूक हो ही बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन कहते हैं कि जिनकी कृपा से डूंगे भी बाचाल हो जाए मैंने खुद बोलने लगे और पंग चढ़े गिरिवर गहन जो पैरों से पंगे हैं उनमें भी इतनी ताकत आ जाए की भले बड़े ऊंचे पहाड़ों के ऊपर और जा सुप्रपात सुदयाल और जिनकी कृपा से ऐसा हो सकता है तो द्रव सकल कलमल दहन और समस्त कलमल को दहन करने वाले जो हैं वो हमारे ऊपर कृपा करें इसमें मुख्य रूप से दो अर्थ लगाए जाते हैं कुछ लोगों का विचार है कि यह सूर्यनारायण का सूर्य भगवान की वंदना है और तो कुछ लोगों का विचार है ये कि संस्कृत का तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ही है उसी का ये अनुवाद है इसलिए इसके माने ये विष्णु भगवान की ही वंदना है जैसे मुक होई चाल ऐसी करके संस्कृत कैसी श्लोक है मूकम करो ती वाचालम पंगुम लघयती गिरुम यथकृपातमहम वंदे परमानंद माधवम तो परमानंद माधव माधव तो भगवान विष्णु ही है नारायण है तो उन्हीं की वंदना अगर उसी श्लोक का अनुवाद माने तो उसमें तो विष्णु भगवान की वंदना है वही मानी जाएगी लेकिन पंचदेवों की भी तुलसीदास जी वंदना करते रहे हैं बिने पत्रकार में पहले गणेश जी की वंदना की उसके बाद सूर्य की वंदना उन्होंने की तो ऐसा लगता है कि अगर तुलसीदास जी की भावना को देखें तो गणेश जी की वंदना के बाद वो सूर्य की वंदना करते हैं तो इस दोहे में इस सौठे में भी सूर्य की वंदना होनी चाहिए और पंचदेवों में सूर्य का भी एक स्थान है उनको भी होना चाहिए आगे चल करके और देवताओं भी ऐसे वंदना करते हैं तो सूर्य की वंदना भी तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए अब सूर्य का यहाँ नाम नहीं लिया है लेकिन उसी प्रकार से जो है सूर्य देवता जो है वो भी कलिमल धन है वो भी इसी प्रकार से मुक्त होगी बाचार सूर्य का उपासना करने वाले उनको भी वाणी प्राप्त होती है बल प्राप्त होता है स्वास्थ्य के देने वाले हैं ज्ञान के देने वाले सूर्य देवता है तो सूर्यदेवता की बना हो सकती है सूर्यदेवता भी भगवान के रूप है इसलिए कोई भगवान से भिन्न नहीं तो उनको भी मान सकते हैं इस प्रकार से लेकिन इसमें जो ये है चाहे संस्कृत का श्लोक हो चाहे यहाँ पर शुरू उठा ये हिंदी हो मूक हो युवाचाल इत्यादि जो कहा है ये व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए अध्यात्म विद्या व्यक्ति को सशक्तिक बनाती है जो दुर्बल लोग हैं वो अध्यात्म विद्या सीखें, रामचरित मानस इत्यादि का अध्ययन करें भगवान का स्मरण करें नाम जप करें तो उनमें जो कमजोरिया हैं, उनकी वो दूर होती हैं, उनके अंदर ताकत आती है अब यहाँ तो शारीरिक ताकत बता दी कि पैर पंगे हैं, तो इतनी पैरों में इतनी ताकत आ जाएगी पहाड़ पर चढ़ जाए लेकिन शरीर की पैर की ताकत और वाणी की ताकत न सही लेकिन व्यक्ति में इतनी बुद्धि आ जाएगी कि जिन शास्त्रों को ये शास्त्र भी पहाड़ के समान है अपने जितने शास्त्र हैं उसमें उत्तरकांड में जहाँ आता है वहां यही आता है कि जितने ये दुर्गम पर्वत के समान पहाड़ अपने वेद शास्त्र क्या है दुर्गम पर्वत के समान है अब जैसे पर्वत पे पर चढ़ना मुश्किल है इसी प्रकार से इन शास्त्रों को समझना भी मुश्किल ले। है लेकिन भगवान की कृपा हो सदबुद्धि आवे तो ये सब प्रकट हो जाए सब समझ में आने लगे की शास्त्रों का तात्पर्य क्या है वेदों का तात्पर्य क्या है को भाव समझने आने खंड खंड हो जाता है ऐसे लोग में भी भगवान की कृपा से उनकी वाणी में बल आ जाए और ऐसे बोलने लगे जैसे तुलसीदास जी का रचना कर डाली अपनी अब देखो कविता बनती चली गई दुहे चौपाइया निकलते चले गए छंद के छंद निकलते चले गए इस प्रकार की भाषा बन जाए तो ऐसी सुंदर भाषा ये बोलने की सामर्थ्य कितनी आ गई तो ये गुण इस प्रकार की कृपा से उपमान के आ जाते हैं नील सरोह श्याम नयन अब ये किनकर किनकी बनना है इस पर साक्षात स्वराज शिव सागर से शिव सागर में शयन करने वाले तो विष्णु भगवान है नारायण विष्णु भगवान शिव सागर में बात कर रहे हैं शेष नाग की सैया के ऊपर विराजमान शांता पद्मनाभम जो खो श्लोक है उसके अनुसार जैसे विष्णु भगवान का वर्णन है वही ही विष्णु भगवान जो है चीर सागर शयन करने वाले नील सरोवरोम वो जो है नील कमल के समान उनका श्याम शरीर है और तो करुण अरुण बारिज नयन अरुण मन लाल खिला हुआ गुलाब का फूल जैसा हो वैसे ही उनके नेत्र है बारिज मने कमल कमल कैसा बारिश कैसा कमल अरुण कमल लाल कमल कमल कई रंग के होते हैं उसमें लाल कमल के समान जो है भगवान के नेत्र और वो भी लाल कमल नया नया खिला हो तो उसमें बड़ी सरसता कोमलता सुंदरता भी बहुत होती है ऐसे भगवान के नेत्र कमल के समान बड़े सुंदर नेत्र हैं नारायण के और वे उनका समस्त शरीर श्यामरण का है तो वे शीर सागर मुशन करने वाले विष्णु भगवान जो है करो सुम और धाम वे हमारे हृदय में धाम करें क्षर सागर में तो रहते ही है हमारे हृदय में धाम करें वो तो भगवान सभी जगह रहते हैं तो अपने हृदय में भी रहे तो ये कि हृदय में आकर के प्रकट हो हमारे हृदय में बेभाव ये क्षीर सागर क्या है ये क्षीर सागर सत्य का सागर है क्षेत्र के मतलब दूध और दूध जो है सफेद और सफेद दूध जो है वो सतगुण का प्रतीक है सत्वगुन। सत्वगुन जैसा सफ़ेद, दूध सफेदी भगवान आप हमारे हृदय में आओ तो हमारे हृदय में भी क्षीर सागर बन जाए हमारे हृदय में भी सत्य गुण की प्रधानता हो जाए आकर के बास करो अथवा ये तुलसीदास जी कह सकते हैं हम अपने हृदय को सतगुण से प्रधान बना रहे हैं ही हमारा हृदय है तो अब तो आओ वास करो हमारे हृदय में माने हृदय में सबके हृदय में भगवान वास करते हैं लेकिन जिनके हृदय में सतगुण की प्रधानता है वहां भगवान प्रकट भी होते हैं उनके दर्शन भी हो जाते हैं रजोगुणी भाव रहेगा तमोगुणी भाव रहेगा चित्त का तो परमात्मा हृदय में दिखाई नहीं लुप्त रहेगा होते हुए हृदय में होते हुए भी उसके दर्शन नहीं होंगे क्षीर तो सागर इत्यादि कह करके किस प्रकार से बता दिया कि अपने हृदय में परमात्मा को चाहते हो परमात्मा परमात्मा को चाहने के बाद परमात्मा का आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप है वो हमारे हृदय में आनंद प्रगट हो निरुपाधि का आनंद अनार्य आनंद, आनंद परमात्मा का हृदय में प्रगट हो उसके लिए आवश्यकता है कि की हृदय में सतुगुर की अधिकता हो और फिर कुंद हिंदु संदेह है, कहते हैं शंकर जी की वंदना है कुंद हिंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन कुंद इंदु के माने कुंद के माने तो है एक फूल कुंद का फूल सफेद फूल होता है कुंद का इंदु इंदु माने चंद्रमा चंद्रमा भी सफेद जैसे चंद्रमा हो जैसे कुंद का फूल हो इस प्रकार का जिनके गौरवर्ण भगवान शंकर जी का शरीर है उनके समान देह उन शंकर जी की वंदना करते भगवान नारायण तो श्याम वर्ण लेकिन शंकर जी गौरवर्ण है इस प्रकार से और उनके गौरवर्ण में दो दो उदाहरण दे दिए कुंद का भी उदाहरण दे दिया पुष्प के समान कोमल होने के कारण और गौरवर्ण होने Throughout का के कारण कुंद पुष्प के समान और लेकिन कुंद का पुष्प में प्रकाश नहीं होता भगवान शंकर जी का दिव्य शरीर है प्रकाशमान है इसलिए चंद्रमा का उदाहरण भी दे दिया चंद्रमा का, का, का गौरवर्ण और चंद्रमा का प्रकाश ये दोनों वहां से ले लिए कवन से कुंद के फूल में से कोमलता ले ली सुगंध ले ली और उसका गौरवर्ण ले लिया इस प्रकार से मिला करके तब तो शंकर जी का शरीर इस प्रकार होगा शंकर जी का गौरवर्ण शरीर के साथ में उसमें तेज भी है प्रकाश भी है दिव्यता भी है उसमें सुगंध भी है लावण्य भी है कोमलता भी है ये सब जितने हैं भाव वो सब इन उदाहरणों से मिल गए तो कुंद हिंद समदे और उमा रमण कुमारमण मन, मन पार्वती पति हैं ये भगवान शंकर जी और करुणा आयन, करुणा के निधान है करुणा करुणा के के माने करुणा के माने जहां किसी को दुखी हैं, देखते हैं तो उसके दुख दूर करने के लिए जो व्यक्ति उद्यत होता है उसे कारुणी कहते हैं करुणा निधान कहते हैं दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना और उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास भी करना इतना समझे तो ये कहते हैं कि कुमार रमण करुणायन और जाही दीन पर नेह वो दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले है माने जो लोग दीन हैं विनम्र स्वभाव के हैं अहंकार रहते हैं उनके ऊपर उनकी कृपा है और करो कृपा मर्दन मयन शंकर जी की एक बात के कि मर्दन में है मर्दन के माने कामदेव मयन के माने उसका विनाश करने वाले है। कामारी है। कामनाओं का ध्वस्त करने वाले अब कामनाओं को त्यागना बड़ा मुश्किल है कामनाएं खाव खा अपने हृदय में आती ही रहती है और व्यक्ति को चक्कर में डालती ही रहती है तरह तरह से घुमाती रहती है परेशान करती रहती ये करो वो करो ये लाओ वो लाओ ऐसा करो वैसा करो उन्हीं में सब कामनाओं के पीछे हाय हाय करता हुआ व्यक्ति भागता रहता परेशान रहता इन कामनाओं से छुटकारा कराओ तो कौन कराओ छुटकारा कामना कैसे जाए कोई व्यक्ति चाहे स्वयं कामनाओं को छोड़ दें तो वो छोड़ नहीं सकता वो तो बर्वस आती ही आती अपने आप अपने हृदय में उत्पन्न हुई कामनाओं को व्यक्ति अपने आप चाहे कि इन कामनाओं को त्यागने तो नहीं त्याग सकता बड़ी प्रबल होकर के आती है और व्यक्ति परवस हो जाता है उन कामनाओं को ये पराधीनता जो जीवन की है कामनाओं की विवश होना ये बड़ी दुखद घटना है ये जीवन की मनुष्य की तो इन कामनाओं से छुटकारा कौन करा ले? तो छुटकारा कराने वाला परमात्मा है भगवान शंकर जी की कृपा हो तो ये कामनाओं से छुटकारा कामनाओं से छुटकारा हो जाए तो बिल्कुल को शांत <coughs> फिर उसके बाद विश्राम मिल जाए फिर कोई झंझट नहीं थी पर। कोई परेशानी नहीं है <coughs> इसलिए इन कामनाओं का विनाश करने वाले भगवान शंकर जी अब कामनाओं का विनाश करने वाले ये ये मर्दन में इन किस प्रकार के हैं आगे विस्तृत कथा आएगी वहां दिखा देंगे कैसे की कामदेव आता है भगवान शंकर जी के पास शंकर जी पीसा ने तत्ना खोलते हैं तो उसमें वो भस्म हो जाता है तो वो सारी कथा उसमें दिखा दी जाती है की माने देखो कामनाएं व्यक्ति के हृदय में कब तक है जब तक कि परमात्मा का ज्ञान नहीं कामनाएं किसी हृदय में बहुत तो झकझोर रही हैं हृदय को इस बात की सूचना है कि व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान नहीं है जिसको परमात्मा का ज्ञान है वो ज्ञान के नेत्र में इतनी ज्वाला है कि समस्त कामनाओं को भस्म कर देती है जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है ज्ञान का नेत्र है ज्ञान का नेत्र जैसे शंकर जी ने खोला रामदेव भाषण तो ज्ञान का नेत्र जिसके हृदय में ज्ञान का नेत्र सबके हृदय में है ज्ञान का नेत्र कोई शरीर में तो है नहीं ऊपर शरीर में हो जैसे ये जिससे दुनिया दिखाई देती है ज्ञान का नेत्र तो हृदय में है और लेकिन वो बंद है लोगों के अंदर तो जब गुरु की कृपा से ज्ञान का नेत्र खुले तो फिर उसमें उसमें फिर ज्ञान की ज्वाला प्रगत हो ज्ञान एक प्रकाश से अग्नि के समान है और जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है ज्ञान आग्नि भस्म सात पुरुते तथा गीता का वचन है भगवान कहते हैं ज्ञान की अग्नि में ये सब कामनाएं भस्म हो जाती है फिर कोई कामना नहीं रह जाती तो वही कहते हैं कि ये जाहिदीन पर नेह करभ कृपा मर्दनमयन मैंने शंकर जी क्या है परमात्मा के ज्ञान स्वरूप है पहले बंदे बोधमय नित्यम गुरुम रूपनम अब शंकर जी बोधमय है ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान ज्ञान का उदय होना शंकर जी का हृदय में आना कामनाओं का भस्म होना एक साथ होता है उनका सबका तालमेल बैठा लो पीछे को जो कुछ देखा उसी के साथ यहाँ पर भी मिलाओ तो उसको जोड़ जो मिल जाएगा इस प्रकार से ये तो हो गए शंकर जी की वंदना हो गई और शंकर जी की वंदना के साथ पंचदेवों में से पार्वती जी भी हैं तो उमा की भी वंदना हो गई यहाँ पर उनका भी नाम आ गया संक्षेप में अब कहते हैं कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी अब गुरु की वंदना ये आ गई बंदो गुरु पद कंज गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं कृपा सिंधु ये भी कृपा के सिंधु है कृपा सागर गुरु है उनकी वंदना है ये क्या है नर रूप हरि जो हरि है वही नर रूपी है हरि कौन है पिछले श्लोक में बोले आए थे छठवें श्लोक में जहाँ पे ये हाथ बंदे हम तमशेष कारण करम रामाख्य मीसम हरिम वे हरि नारायण जो भगवान राम है वो भगवान राम ही जब वो गुरु के रूप में आ गए तो बस कहते हैं कि गुरु क्या है भगवान नारायण ही है लेकिन वो मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं बस इतनी बात परमात्मा तो परमात्मा गुरु तो वास्तव परमात्मा ही है लेकिन वो परमात्मा जब किसी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है शंकाओं का निवारण किसी को करता है तो वो परमात्मा कोई न कोई मानव शरीर द्वारा करता है और जिस मानव शरीर के द्वारा करता है वही फिर गुरु कहलाता है तो कहते हैं बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंह नर तो सिदाजी के अपने गुरु भी उनका नाम भी नरिहर दास है अब देखो दोनों की तुक भी मिल गई दोनों का अर्थ अच्छा लग गया नरिहरिश तो नर रूप हरि तो कर दिया नर हरि दास तो नरिहर दास हो गए नर रूप हरि <coughs> तो वो उधर गुरु थे नरिहर दास इधर हो गए क्यों नरिहर दास है क्योंकि भगवान के ही रूप है गुरु उनको देखते हैं तो यही परंपरा रही है प्राचीन काल से भी शंकराचार्य जी ने भी बार बार अपने ग्रंथों की जब रचना की है तो गोविंद पास स्वामी जी उनके जो गुरु रहे हैं उनकी वंदना की है तो चाहे विवेक चूड़ामणि हो चाहे और कोई ग्रंथ हो उनमें सम्य प्रारंभ में किसी न किसी प्रकार से अपने गुरु का स्मरण उन्होंने किया है गोविंद स्वामी तो चाहे गोविंद बोला हो चाहे गोविंद का पर्यायवासी कोई शब्द बोला हो और गुरु के लिए उसी प्रकार एक है गुरु की वंदना भी की है और भगवान की, की भी है तो अपने इसमें जो है परंपरा में अध्यात्म शास्त्र में गुरु को और परमात्मा को एक ही माना जाता है ऐसा नहीं कि ये दो हैं और एक समान है ऐसे नहीं दोनों एक है समानता मानता कर बात कर इस प्रकार से देखते हैं तो ये क्यों कि गुरु के अंदर जो विद्यमान परमात्म ज्ञान है परमात्म तत्व तो है वही गुरु है कोई शरीर थोड़ा गुरु है इस प्रकार से यह है उस परमात्मा को ही गुरु के रूप में देखते हैं तो महामोह जासु बचन रविकरण कर मोह जो है वो हो तमकुंज है अंधकार का भंडार है जैसे अंधकार हो ऐसे ही मोह है और वचन रविकरण निकर जैसे सूर्य की किरणें हो ऐसे गुरु के वचन है शिष्य के हृदय में अज्ञान का अंधकार है गुरु की बाणी जो है सूर्य की किरणों के समान है जहाँ शिष्य गुरु के पास पहुंचा और गुरु की बाणी का प्रकाश सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ा तो मोह नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश में अंधकार नष्ट हो जाए ऐसे ही गुरु के वचनों रूपी किरणों से शिष्य के हृदय का अंधकार नष्ट हो गया अंधकार हृदय का अंधकार नष्ट हो गया मोह दूर हो गया मोह का तात्पर्य क्या है मोह में दोनों बात कहते हैं परमात्मा की अप्रती और जगत के रूप में विषयों के रूप में अन्यथा प्रतीति इन दोनों को मिलाकर के मोह कहते हैं अप्रती अन्यथा प्रतीति है तो परमात्मा एकमात्र सत आनंद स्वरूप उसकी प्रतीत नहीं होती तो ये मोह है जगत जो है मिथ्या है और दुख रूप है विषय भी दुखदायी है जगत भी दुखदायी है शरीर भी दुखदाई है जीवन कर्म इत्यादि यह सब दुखदाई है लेकिन ये सुखदाई लगते हैं तो ये अन्यथा प्रतीति है तो प्रतीति और अन्यथा प्रतीति दोनों को मिला करके हो गया मोह ये मोह ही अज्ञान की ये अज्ञान है और ये अंधकार के समान है तो बस इस मोह को दूर करने के लिए फिर कहते हैं जैसे गुरु की कृपा चाहिए गुरु के वचन होंगे तो ये अंधकार दूर हो जाता है गुरु क्या कार्य करता है कि जो परमात्मा अप्रगट है अज्ञात परमात्मा है उस परमात्मा का ज्ञान करा देता है तो जो अप्रतीत परमात्मा की थी वो अप्रतीत मिट जाती है प्रतीत हो जाती है परमात्मा का ज्ञान होने लगा परमात्मा का अनुभव होने लगा और जहाँ जो अन्यथा प्रतीत हो रही थी वो अन्यथा प्रतीत को भी मिटा देता है तो वहां पर चीटी दिखाई देने लगता है कि परमात्मा एकमात्र सत है इस जगत मिथ्या भ्रांति मात्र है इस जगत जंजाल में रे पड़े हुए पारिवारिक जंजाल है संसार का जंजाल है विषयों का जंजाल है इनका धन संपत्ति का जंजाल है इसमें जिसमें कि ग्रसित रहते हैं फंसे रहते हैं बस ये सब का शब्द है अन्यथा तो जाल ये अन्यथा प्रतीत और मोहजाल कहलाता है तो जहां ऐसे छूटे तो कैसे छूटे कोई अपने आप मोहजाल थोड़ी छूट थोड़ जाता है मोहजाल छूटने के लिए जैसे अंधकार कोई अपने आप थोड़े मट जाता है सूर्य के प्रकाश के सामने पड़ता है तो अंधकार मट जाता है ऐसी गुरु की कृपा से ये मोह दूर होता है अपने आप दूर नहीं होता इसलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा हो तो ये सब दूर हो जाए और गुरु ने निधान है कृपा ने निधान है वो गुरु जब जो ज्ञान निधान गुरु है वो जब देखता है किसी के हृदय में अंधकार अज्ञान तो उसके ऊपर दया आती है कि देखो बिचारा अज्ञान में पड़े होने के कारण से कितना दुखी हो रहा है स्वयं रोजान में पड़ा हुआ है और हाय हाय कर रहा है नाना प्रकार से परेशान हो रहा है तो उसकी इन परेशानियों को दुख करके गुरु के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है कृपा भाव उपन्न होता है तब वो कृपा भाव से उनको सन्मार्ग दिखाता है ज्ञान दिखाता है ये कार्य करता है ये परंपरा इस प्रकार अब आगे से जो है यहाँ इस